व पुराणे श्रुत किण में त्या प्रीतिर विवेकाना श्रुति में क्या है उत्तर दिन भोग्य प्रीतिं उपसंहृत प्रीतिं। भोक्त बुभुत्सते न्यायन सर्वस्मा भोग्य जाता भोग्य जात भोग्य वर्ग जितने भोग्य पदार्थे सौसेरक्तधी विरक्ता धीर से इसकी बुद्धि भोग्य से विरक्त हो ऐसे व्यक्ति ताम प्रीतिम उपसंहृत्य विषय में जो प्रीति है उसको उपस करके, करके भोक्तरी एनम बहुत सतोता में ही एनम आत्मान भोक्ता में मिला उपसंहृत उपसंहता कैसे मिला करके ताम प्रीतिम भक्तरी उपसंहृत्य विषय से हटा करके उसी प्रीति को भोक्तरी उपसंहृत भोक्ता में ही उपसंहार करके भोक्त में ही मिला देता है भोक्ता में ही प्रीति करता है विषय हटा करके फिर ऐसा उपसंहार करके क्या करता है एनम बुभुत सत्यत्मा को बुभुत सत्य बुद्ध इच्छति जानना चाहता है सब विषय से बुद्धि को हटा करके भोक्ता में उपसंहार करके भोक्ता का ही चिंतन करके फिर आत्मा को जानना चाहता है तो अने उक्त न्याय इतने न्याय पुराने में जैसे कहा अभिवेकियों की जैसे प्रीति है ऐसे हृदय से नहीं जाए सर्वस्मा भोग्य जाताज भोग्य पदार्थ से जितने पति पत्नी आदि जितने धन संपत्ति सब कुछ भोग्य विरक्त बहुग्री समा सेरक्तधि पुरुष ताम भो, भोग्य गोचराम प्रीतिम भोग्य को विषय करने वाली जो प्रीति थी उस प्रीति को कहाँ रखता है भोक्तरी भोक्तरी आत्मनि उपसंग भोक्ता रूप आत्मा में उपसार मिला करके वही स्थिर कर देता है एनम आत्मा नूत सत्य बुद्धुम इच्छ जानना चाहता है एवं आत्मनिव प्रेम उपसंहारे फलितम सदृष्टान्त माह आत्मा में ही प्रेम का उपसंहार बाह्य विषय से हटा करके आत्मा में ही प्रेम उवर स्थिर कर दिया तो जो फलित हुआ निष्पन्न हुआ दृष्टान्त के साथ कहते हैं श्रक चंदन वधु वस्त्र, वस्त्र।, वस्त्र। सुवर्णादि सुमर अप्रमत्तो यथा तद्वन न प्रमाद्यति प्रमाति अप्रमत्तो यथा तद्वन न प्रमाद्यति सृक्चंदन वधु वस्त्र सुभनासु अमत् सदव प्रमर है पृथक जन शास्त्र संस्कार अत्यंत मूढ़ व्यक्ति श्रक चंदन बधु वस्त्र सुबनादि आदि क्या है माला चंदन बधु पत्नी आदि वस्त्र सुवर्ण सुवर्ण धन <coughs> आदि से गृह आदि जितने भोग्य वस्तु है उसमें अभिव्यक्त प्रमाद करता है, करता है। नहीं। प्रमाद नहीं करता है बड़े तत्पर होकर के वही करता है अभिवेक् अप्रमत्व उसमें प्रमाद नहीं करता है बड़ा अप्रमत्त है प्रमाद तो परमात्मा चिंतन के लिए स्नान करने उठने शनान. इसमें प्रमाद है थोड़ी और देर उठे में उठेंगे ठंडी है स्नान करने के लिए थोड़ा किसी को पता नहीं चलेगा कोई कोई ऐसे करते चंदन तिलक लगा करके आरती में खड़े हो जाते है उसमें प्रमाद ये विषय भोग में प्रमाद नहीं अभिवेकी क्यों विवेकी का प्रमाद होगा विषय पामर सामान्य उसे उसी में ही सारा जीवन भर लग जाता है जैसे अप्रमत होता है ठीक इसी प्रकार मुख्य क्या करेगा अद्भत भोक्तरी न प्रमाद देती भोक्ता में भी इसे प्रमाद नहीं करता भोक्ता का ही चिंतन करता आत्मा विषय आत्मा में इसे प्रमाद नहीं करता है जैसे अज्ञानी अग, अभि, अभिवेकी पामर विषय में प्रमाद नहीं करता है विषय के पीछे लगा रहता है सारा जीवन जीवन इसी प्रकार मुमुक्षु आत्मा में ऐसे प्रमाद नहीं कर आत्मचिंतन निरंतर करे तभी ज्ञान होगा मुख्य प्राप्त करेगा जितने अज्ञानी जितने प्रेम करता है उधर वो सब से हटा करके आत्मा में इतनी प्रेम करना पड़ेगा इतनी चिंतन करना पड़ेगा पाम रहे पृथक जन सर्क आदि विषय यथा अप्रमत् प्रमाद है तो सावधान रहता है एवं मुमुक्षुर आत्म विषय न प्रमाद्यती आत्म के विषय में ऐसे प्रमाद नहीं करे अप्रमित होकर के चिंतन करे, करे। अनवधान न कर दिए अनवधान अवधान एकाग्रता अनावधान उसका विपरीत अनवधान नहीं करता है अनेकाग्र नहीं होता है प्रमाद नहीं करता है किन्तु तत् चिंतिया आत्म आत्मचिंतन नहीं रहता है आत्म चिंतन से ही निरंतर आत्मा का ही चिंतन करता है एक क्षण भी नहीं आश्रते रामृत्य कालम नएत वेदांत चिंतना वेदांत चिंतन कव करना है आसुपते है जोर से नींद आने पर सोने तक आसुप्ते आमृते ऐसा कितने दिन करेंगे मन तक आसुपते प्रतिदिन सोने तक और कितने दिन करेंगे आमृते आसुक्र आमृत कालम नेदांत चिंतया कहीं चिंतना वेदांत चिंतन से कालम नद्यावसर काम आदिना मनागपी काम क्रोध आदि को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे अरे आत्मचिंतन नहीं करे तो काम क्रोध लोहोह ये सब घेर करके जबरदस्ती दखल कर लेंगे हृदय को तो थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे मना कभी थोड़ा सा भी ध्यान अवसर ना काम आम मना कपी ऐसे ही निरंतर चिंतन करे हूँ यथा तद्वन न अन्वधान अनवधाना भावमेव बुद्धि बहु भी दृष्टान्त स्पष्टी एकाग्रता है करके चिंतन करता है प्रमाद नहीं करता है अनवधान अभाव को ही स्पष्ट करते हैं बहुत दृष्टान्त दे करके किस प्रकार जैसे एक बताया पामर लोग अपने विषय में निरंतर चिंतन करते हैं विषय भोग के लिए अप्रमत्व होकर के इस प्रकार आत्मचिंतन करें इसमें एकाग्रता का अभाव नहीं प्रमाद नहीं करें निरंतर चिंतन करें इसलिए डिस्टेंस देते काव्य नाटक तर का आदि तद्वन विजिगी सूर्यथा तद्वन तदवन मुक्षु स्व विचारयेत मध्यस्य बिजी जिसु जे तुम इच्छु जितना चाहता है कहीं पुरस्कार मिलेगा अच्छे काव्य लेखन पर पुरस्कार मिलेगा राजा लोग देते थे पहले अभी भी कहीं से पुरस्कार गिले हो नाटक में भी नृत्य करते हैं अच्छा नृत्य करने वाले को पुरस्कार मिले जितना चाहते हैं प्रतियोगिता में और तर्क में भी तर्क करके दूसरे को परास्त कर दिया जितना चाहता है बीजी किसो जितना जितना जो चाहता है काव्य नाटक तर्क आदि में तर्क आदि को निरंतरम अभ्यस्य निरंतर अभ्यास करता है जो केवल सीखते हैं वो भी बहुत अभ्यास करते हैं और दूसरे को जितना चाहेंगे बहुत चिंतन करते है बड़ा उसके में लगते है जिन रात उनको पता नहीं चलता उसका अभ्यास बहुत अभ्यास करते हैं काव्य नाटक का तर्क आदि को निरंतर अभ्यास करता है कौन बीजी किसु यथा तदवत मुमुक्ष स्वम विचारे मुख्य अपने आत्मस्वरूप का विचार करे इसी प्रकार निरंतर ही विचार करे यथा बीजी किसु बीजी से प्रतिवादी जय का मतवादी को जय करना चाहता है यह लोके प्रधान पुरुष निरंतरम काव्यादी ने निरंतर काव्य तर का अधिक अभ्यास करता है प्रतिवादी को जीतने के लिए ठीक इसी प्रकार मुमुक्ष सदा सातमान विचार ऐसे निरंतर आत्मा का चिंतन करिए मुख्य चाहता है मुमुक्षु मुमुक्ष इसे चिंतन करिए जपया गोपासना श्रद्धया था छया तदज छ्याया जप याग उपासनादि कोई जप करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई याग करते हैं कर्म उपासनादि करते हैं श्रद्धा यथा स्वर्गाछया कुरुते मनुष्य सर्गादि की इच्छा से स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई पुत्र प्राप्ति के लिए कोई धन प्राप्ति के लिए विभिन्न फल के लिए याग कहा गया जप भी कोई करते हैं उपासना आदि करते हैं स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए जैसे श्रद्धा से करते हैं से सद्ध, करे मुक्ष में मुमुक्ष मुमुक्षया मुक्ष की इच्छा से मुमुक्ष भी अपने स्वरूप में ऐसे श्रद्धा करके निरंतर करे यथा वैदिकश्च स्वर्ग आदि अर्थी कोई वैदिक वेद प्रमाण मान करके वेद पढ़ावा वैदिक कर्म करता है स्वर्ग आदि चाहता है सर्गादि अन्य अन्य फलों के लिए तत, स, तत, साधनानी करता है जप याग उपासनादि करता है जप आदि श्रद्धा पुरस्कार अनुतिष्ठती श्रद्धापूर्वक करता है अत्यंत श्रद्धापूर्वक तत्पर होकर के करता है इसी प्रकार तथा मुमुक्षर मुख्य इच्छा मुख्य इच्छा से, से अपने स्वरूप में स्रवते आत्मनि जिस सूची में कहा गया आत्म स्वरूप उसमें ऐसे विश्वास करें, ऐसे श्रद्धा करें। सूची में जिस आत्मस्वरूप कहा दृढ़ विश्वास करके उसका चिंतन करे ओ। ज़िए ज़िए यागो योग बल्को जप या ग योग नहीं ज़िए ज़िए ज़िए यागो योगी योगी महायासेन महायासेन चितैकाग्र यहास न योगी यहाँ विभिन्त पाठ है पाठ चाहे विभिन्न के पहले के यौ अधा चाहिए यहा ठीक है विभिन्यात स्व मुख्य यथा योगी महायासन चित्र चित्तिकाग्रह साधे थे अनिमादि प्रेपया योगी को योग अनुसार करता है अनिमा लघिमादि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से बड़े प्रयत्न कर पूर्वक चित्त काग्रम साधय यथा योगी अनिमादि प्रेसया महायास नित्त काग्रम साधयत एवं सम योगी महायास बड़े प्रयत्न करते है चित्त काग्रता की सिद्धि करते हैं अनिमादि सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार स्वम अपने स्वरूप को विभिन्च विवेक करे या मुख्य की इच्छा से योगी योगाभ्यासवान योगाभ्यास करने वाले अनिवार्य ऐश्वर्य लाभ इच्छा ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा से महायासन बड़े प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक चित्ती का अग्रह यथा संपादय संपादन करते है ध्यान करते आसन प्राणायाम बहुत करते है सदवत अयम सदा आत्मा सदा विवेक करे विवेक विवेके करें देहादिच्य जानिया देहादि से विवेक पृथक जाने आत्मा को देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब से अलग ही ऐसा समझी हूं तो। ननु सदा अभ्यासने नषा सदाभ्यास किं फलो सदाभ्यासकरण से क्या फलस कौशला विवर्धन से वात, वात, ते दे, अभ्यास पाठ यथा भ्यास पाटवाद यहाद विवेक सभ्या अभ्यास पाठवाद कौशला यथा विवर्धनते काव्य तर्क आदि अभ्यास करेंगे बार बार तो कौशल बढ़ता है तर्कशास्त्र अभ्यास करते हैं काव्य नृत्य आदि अभ्यास करते हैं तो उसमें कौशल कुशलता बढ़ती है अभ्यास पाठ तो अभ्यास पट बहुत अभ्यास करने से कौशल बढ़ते हैं जिस प्रकार तदवद अश्पी अभ्यासाद विवेक को विषद आयती ऐसे अपना तत्व का चिंतन बार बार करता है अभ्यास करता है देहादि से भिन्न विचार करता है देह इंद्र मन आदि पांचको से विचार करके पांच को से अलग तीनों अवस्था जागर सपन तीनों अवस्था से अलग है तीनों शरीर से विलक्षण है ऐसे बार बार विवेक करने से अभ्यासाद विषद अभ्यास बार बार करने से विवेक स्पष्ट हो जाता है ऐसा तेसाम का अभ्यास होता जो काव्यदि अभ्यास करते हैं, काव्य योग जप आदि ध्यान करते हैं, अभ्यास पाठ बेना तत्त्व विषय में कौशल बढ़ते हैं, तस्मिन तस्म विषय कौशला विवर्जनते इसी प्रकार असमुक्ष अभ्यास बार बार अभ्यास करने से विवेक स्पष्ट हो जाता है विवेक क्या है देहादि आत्मन भेद देहादि अनात्म पदार्थ से को भिन्न समझना यही विवेक ही विषदाच तो स्पष्ट हो जाता है तो। विवेक वैशद्य से फलमाह विवेक इसे स्पष्ट हो जाए अपना देहादी से भिन्न तो किसका फल कहते हैं विविंचता भुक्त जागृदादी संगता अन्वय व्यतिकाभ्या साक्षिण्यध्यवीय भोक्तृतत्व विविंचता जो विवेक करता है भक्ति तत्व को जागृदादीसु अन्य व्यतिरिक्षिनी असंगता अभ्यवस भक्ति का विचार करता है जागृत सप्न स्वस्तुति आदि में अन्य के द्वारा सब तो भोग्य वस्तु जड़ पदार्थ है उसे भिन्न है सर्वतिन अवस्था में साक्षी एक है जागर स्वपन सुश्रुति जागृत अवस्था का अभाव स्वप्न अवस्था में है स्वप्न अवस्था का अभाव सुश्रुति में है परस्पर अभाव है या नहीं किन्तु जागृत क्यों देखने वाला स्वप्न अवस्था में रहता है स्वप्न को देखने वाला सुश्रुति में सुस्वती के साक्षी वही तब उठकर कहता है गाढ़ निर्देशित हो गया कुछ पता नहीं चला जो सुश्रुति का साखी है वही स्वप्न दसा है वही जागृत अवस्था का भी साखी है साखी तीनों अवस्था में एक है उसका अन्य होता है तीन अवस्था में अवस्थाओं का व्यतिरिक्त होता है इस अन्याय व्यतिरिक्त के द्वारा निश्चय करता है साक्षी तीन अवस्था से विलक्षण जो तीन अवस्था का दृक द्रष्टा रूप है तीनो अवस्था उसका दृश्य है सपने से जगने के बाद सपने किसको करोड़ रूपया मिल गया जगने पर कितने रहता है पास में स्वप्न में पुण्य पाप कर्म करने पर जगन पर उसको पुण्य माना जाता है ठीक इसी प्रकार किसी अवस्था के साथ उसका संबंध नहीं है जब जागृत अवस्था में सो जाता है स्वप्न में चल जाता है कुछ लेकर जाता है स्वप्न अवस्था में राजा राजा महाराज भी राजा है स्वप्न देखा में भी भीख मंगा उसके पास संपत्ति काम करती हूँ उस समय जागृत अवस्था से कुछ थे थे नहीं।, नहीं लेता है स्वप्न अवस्था में जब आता है स्वप्न अवस्था में बहुत करोड़ रूपया मिला जग क्या लेकर आता है इसी प्रकार सब अवस्था से विलक्षण है असंग है अपना ऐसा निश्चय करता है साक्षिणी अभ्यवश कि विलक्षण असंगता व्यति में भोक्त अतिक द्वारा निश्चय करता है भोक्त पारम स्वरूप विविंचता भोक्ता का पारथिव स्वरूप शुद्ध स्वरूप हे अन् व्यतिक द्वारा साक्षी हे पारमार्थिक स्वरूप भोग्येभ्यो जड़ जातेभ्य भेदन जानता पुरुषा भोग्य पदार्थ सब जड़ पदार्थ है जड़ पदार्थ से भिन्न है दीर्घ रूप साखी आत्म तत्व उसको जानने वाले पुरुष के द्वारा क्या होता है जागृत आदि सुगृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था सुखी में असंगता तीनों अवस्था में रहने पर भी साखी किसी अवस्था का संबंध है साखी के साथ असंग है जागृत स्वप्न सुश्रुति सु अवस्था सुखी में असंगता अध्यवश्य साखी असंग अवस्था के सम्बन्ध अवस्था के जो ऐसी सम्बद्ध नहीं ऐसा की शुद्ध है तीन अवस्था से विलक्षण है ऐसा निश्चय होता है तो। ये जो अन्य वितरिक अध्ययन पहले कहा अभी श्लोक में इसको अभी देखाते वितरक कैसे करना है अन्य अने व्यतिको दर्शति अने के व्यतिकेश कन्ना लिखाते है यदृश्य दृष्ट्र संगमता, यत्र त्र तेतरुभूतिर्मता जाग्रत जागृत यद दृश्य दृष्टा ये दृश्यते जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में दृष्टा के द्वारा जो कुछ दिखा जाता है तत्र वर्त वो वही रहता है जागृत अवस्था में जो देखा स्वप्न अवस्था में वही दिखता है स्वप्न अवस्था में जो देखा जगन पर भी दिखता है नहीं। तत्रे बतत तो न इतरत्र उसी समय वही रहता है उसी अवस्था में इतरत्र नहीं अन्य अवस्था में नहीं है दृष्टा के द्वारा जागृत स्वप्न सुशुति तीनों अवस्था में यत्रा जाता है तत्र बतत वही रहता है इतरत्र न इसके अनुभूति ही ये सब का अनुभव है इससे सबकी सम्मति है नहीं सब मानते जो कुछ दिखता है वही अन्य अवस्था में नहीं है जागृत आदि से मध्य यत्र स्थाने यशमिन स्थानीय जागृत में हो स्वन में हो श्रोत हो जो दिखता है जागृत में क्या दिखता है स्थल पदार्थ दिखता है, दिखेता है। और सपने में वासना पदार्थ दिखता है सूक्ष्म दिखता है स्वप्न में बासना में पदार्थ स्तूलन सुख्मी में क्या है आनंद है अज्ञान है अज्ञान का साक्षी है सुकम अहम अस्म न किंचित सुख से में सो गया कुछ नहीं जाना उठने के बाद कहता है अभी जो कह रहा है स्मरण है सुख से सोया कुछ नहीं जाना ये स्मरण कब होगा जब भी अनुभव हुआ था सुख का अनुभव नहीं हो अज्ञान का अनुभव नहीं हो जगने के बाद कैसे स्मरण करेगा न किंचित अभी समय का अज्ञान सम अज्ञान का स्मरण भी कर रहा है किसका स्मरण कर रहा है अज्ञान का स्मरण कर रहा है और आनंद का सुखम सप्तम तो आनंद सुवस्था में अज्ञान ही जो जहाँ रहता है वही रहा देखो टिका में स्थूलम सूक्ष्म आनंद जागृत स्थूल स्वप्न में भोग्यं भोग्यम दक्षिण दृश्य साक्षी के द्वारा अनुभव किया जाता है क्या जता दृश्य वही रहता है तमे अवस्था ऋषे उसे अवस्था में रहता है भोग्य वस्तु इतरत्र अनेवसा में नहीं इतर अवस्था नही दृष्टा तीन अवस्था में है साक्षी दृष्टा तो सर्वत्र अनुगत्या वर्तते साक्षी तो सर्वत्र अनुगत है सुशुक्ति का दृष्टा है स्वप्न दृष्टा है कोई जागृति का भी दृष्टा है अनुगत हो कर के रहता है इस अनुभव सर्वसम्मत है सर्वसम्मत है ही ही का अर्थ प्रसिद्ध में तत्व तो इसमें कोई संशय नहीं है प्रसिद्ध है यही अन्य विचार करना तीन अवस्था में रहने वाले तीन अवस्था से भिन्न है साक्षी शुद्ध है और बाकी तीनों का अभाव होता है कभी किसका अभाव होता है किसका जदि अभाव हुआ वो वास्तव है सत्य किसको कहेंगे कालत सत्य तीनों काल में रहे किस समय अभाव हो गया तो नहीं है कभी अभाव हो गया कभी रहता है वो वास्तव नहीं है नाभाव ना सतो भाव ना विद्यते भावो नाभाव विद्यते सत भाव का सत्य कभी अभाव नहीं होगा और असत्य का कभी भाव नहीं है जिसका कभी अभाव हो जाता है उसको सत कहा जाएगा ना सतो विद्यते भाव ना भाव अभाव विद्यत सत सतह अभावो, न विद्यते सत्य अभाव होता है जिसका अभाव होता है वो सत्य होगा जागर सपनों सूची तीनों में किसका अभाव होता है तीनों का अवस्था है वो सत सत्य वो तीनों ही मिथ्या है उससे विनक्षण ताकि उसका कभी अभाव होता है साखी का नहीं नहीं, नहीं। कभी अभाव नहीं होता है तो सच होगा सौते ये साक्षी सौते